प्रश्नोत्तर मणिमाला समाज सुधार प्रश्न समाज सुधार का उपाय क्या है उत्तर अपने सुधार से स्वतः समाज सुधार होता है क्योंकि व्यक्ति भी समाज का ही अंग है व्यक्तिगत जीवन तो ठीक न हो पर बातें बढ़िया कहे तो न अपना सुधार होगा न समाज का वेशिया यदि पार्थिव वृत्ति का उपदेश दे तो वह कैसे लगेगा अतः बातें बढ़िया नहीं अपना जीवन बढ़िया होना चाहिए समाज सुधार की चेष्टा न करके अपने सुधार की चेष्टा करनी चाहिए अपना सुधार होगा स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरे का हित करने से प्रश्न सरकार के द्वारा अपराधी को मृत्युदंड देना उचित है या अनुचित उत्तर मृत्युदंड देना उचित है यह सर्वथा पाप रहित करने का दंड है मृत्यु दंड से पापी व्यक्ति की शुद्धि होती है और लोगों में पाप ना करने की वृद्धि होती है प्रश्न दया की मृत्यु उचित है या अनुचित उत्तर यह दया नहीं है प्रत्युत बेसमझी है डॉक्टर का कर्तव्य यही है कि वह रोगी को यथाशक्ति जीवित रखने का प्रयत्न करे क्योंकि कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता जो रोगी वर्षों से बेहोश है वह कभी होश में भी आ सकता है ऐसी घटना मेरी देखी हुई है प्रश्न चारों वर्णों और आश्रमों में कौन सा वर्ण और आश्रम श्रेष्ठ है उत्तर वही वर्ण और आश्रम श्रेष्ठ है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह छोटा हो जाता है प्रश्न समाज में तरह तरह की रीति रिवाज प्रचलित हैं उनमें कौन सा ठीक है कौन सा बेठीक इसका निर्णय कैसे करें उत्तर जिसमें अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित हो वही ठीक है